विदिव्य है माता है पिता है भाई है आश्चर्य है मित्र और गति नारणी है नारणी गाते हैं बहते हैं बरसते हैं वरुण है, है, है अरयमा है चंद्रमा है काल है कवि है धाता है ब्रह्मा है प्रजापति है इंद्र है दिन है कलाएं हैं कल्प है दिशाएं सब नारणी शरीर के भीतर हृदय में एक अजनम आत्मा है पृथ्वी उसका शरीर है वे पृथ्वी को चलाते हैं पर पृथ्वी उन्हें नहीं चलाती हैगी। जल उनका शरीर है पर जल उसे नहीं जानता तेज उसका शरीर है पर तेज उसे नहीं जानता अरे वायु उसका शरीर है पर वायु उसे नहीं जानता आकाश उसका शरीर है पर आकाश उसे नहीं जानता क्या शिक्षा लोग उपनिषद से इस उपनिषद से हमें शिक्षा ये लेनी चाहिए साकार भ्रम की उपासना करने लग जाइए जब तब करे आपका कल्याण होगा तत्वों को जानते ना लोग तत्वों को बताएंगे इतने तत्व फलानी प्रकृति है ये वो लेकिन क्या इस उपनिषद ने तत्वों को फेल कर दिया कि नहीं जान सकते ये तत्व उनको मन उनका शरीर पर उन्हें नहीं जानता है कौन ये मन बुद्धि उसका शरीर पर बुद्धि उसे नहीं जानती अहंकार उसका शरीर पर उसे नहीं पहचानता चित जिसका शरीर पर चित्त उसे नहीं जानता मृत्यु जिसका शरीर है पर मृत्यु से नहीं जानती वही निष्ठ पाप एक दिव्य देव नारायण है बोलो भगवान की जय। अच्छा इसी प्रकार से नारायण को उपनिषद अच्छा ये उपनिषद कौन सा है? यजुर्वेद की शाखा है मैंने आपको बताया ना कल की कथा में कितने उपनिषद किसकी शाखाएं बनती है ये परम पुरुष नारायण ने संकल्प किया अब भगवान भी क्या कर रहे हैं संकल्प कर रहे हैं मैं सृष्टि का सृजन करूंगा अब भगवान ने कहा अकेले बोर हो रहे हैं तो सृष्टि के क्या करेंगे सृजन पैदा करेंगे नारायण से प्राण प्राण उत्पन्न हुआ मन सभी इंद्रियां आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ब्रह्म रुद्र इंद्र प्रजापति आदित्य वसु सभी वेद उत्पन्न होते हैं किससे नारायण से वे नारायण नित्य है हमेशा रहेगा वे नारायण काल है आप मृत्यु को भूल जाओ पर मृत्यु आपको भूलने वाली नहीं क्योंकि काल कौन है भगवान नारायण है वे ऊपर भी है नीचे भी है भीतर भी है बाहर भी है जो कुछ हो चुका जो होने वाला वे सब कुछ ही हैं। वही कलंक रहित है बताओ भगवान नारायण में कोई कलंक नहीं है कलंक रहित है पाप रहित है उनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं बोले भक्त वस्तल भगवान की जय अब सबसे पहले तामस अहंकार तामस अहंकार से पांच तन्मात्राएं और पंच महाभूत अब जैसे कि मैं आपको और आसान तरीके से बताता हूं भगवान एक थे एक से अनेक होने की इच्छा हुई प्रगति देवी क्या कर रही थी सो रही थी भगवान ने प्रकृति देवी पर क्या डाली दृष्टि डाली जैसे पति संतान की कामना से अपनी सोई भी पत्नी को जगाते हैं और गर्भ धारण करवाते हैं इस तरह भगवान भी अकेले थे सोई भी प्रकृति थी चेल पेल देखना चाह थे बच्चे हो जाए तो प्रगति पर दृष्टि डाली प्रगति जग कई और हलचल मच गई और प्रगति ने कितने बच्चों को जन्म दिया तीन बच्चों को जन्म दिया सतो तमो और रजो तो तमो यानी कि तामसिक अहंकार से पांच तन्मात्राएँ और पंच पंचमहाभूत प्रकट हो गई तो पंच पंचमहाभूत क्या है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और पंच तन्मात्राएँ रूप रस गंध सम और शब्द फिर रजोगुणी अहंकार से ज्ञान कर्म इंद्रियां यानी कि ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया प्रकट हो गई और सात्विक अहंकार से मन इंद्रियों के देवता पैदा हो गए मतलब से कौन पैदा हुए देवता हे विदुर जी तेईस तत्व तेईस ते तत्वों की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उसमें प्रवेश किया और सब एक साथ मिल गए सबको मिला दिया अब यहां पर बता रहे हैं सुखदेव गुस्वाया अपना मैत्र ऋषि विदुर जी को कि तेईस तत्व थे ये क्योंकि पैदा तो हो गए पर बिखरे थे सबने प्रार्थना करी तो भगवान ने क्या किया सबको एक साथ मिला दिया आप जैसे कि शक्ति अहंकार तीसरा ध्वनि चौथा रूप पांचवा संप्रश छठा शब्द सातवा गंध आठवा पृथ्वी नौवा जल दसवा अग्नि ग्यारहवा वायु बारवा आकाश तेरहवा आँख चौदवा कान पंद्रवा नाक सोलहवा जीवा सत्रवा त्वजा अठारवा हाथ उन्नीसवा पाओ बीसवा गुधा, इक्कीसवा लिंग बाईसवा वाणी और तेईसवा मन ये तेईस तत्व हैं ये तेईस तत्व हैं इतना विस्तार आपको यहीं मिलेगा सुनने को ये हेड ऑफिस भी का। तो कितना अंतर है वहां की कथा और यहां की कथा में बहुत अंतर तो बस ये प्रभु है और जबकि हम चौतीस तक पहुंच गए थे इससे पहले कथा में चौतीस पहुंच गए थे लेकिन पुनः रिपोर्ट हो गई यहाँ कथा तो ये भगवान की विशेष कृपा है प्रभु के ऊपर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे अब देखो आपने देखा कि सब गोल बन गया और हजारों साल पड़ा रहा अंडे से मुख निकला मुख में अग्निदेव प्रवेश कर गए तो क्या मिली बोलने की शक्ति मिली तलु तलु के देवता वरुण देव जी है तो तलु के देवता वरुण देव जी हमें इससे क्या मिला रस मिला चकने की शक्ति मिली किससे वरुण देव से दिशाओं के देवता कौन है वो कानों में प्रवेश करके तो दिशाओं के देवताओं से हमको क्या मिली सुनने की शक्ति मिली बुद्धि के देवता बुद्ध से हमें क्या मिली समझने की शक्ति मिली मन के देवता कौन है चंद्रमा जिससे हमें वादा करने की शक्ति मिली आपने सबने सुना ना, हाथों के देवता कौन है इंद्र जिससे हाथ में जो शक्ति है ना क्रिया शक्ति चल, हाथ चलाने की काम करने की हाथों से वो सब किससे मिला हमें इंद्र से मिला पैरों के देवता कौन है भगवान विष्णु जिससे हमें चलने फिरने की शक्ति मिली तो पूरे शरीर में कौन है अश्वनी कुमार नासिका के देवता होंगे तो पूरा शरीर जो है हमारा इस प्रकार से इनमें देवताओं का वास है अब